सर्दियों में मेढक मैक्स वेल्टू इज सो जब एक सुबह मेंढक उठा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है। बाहर सब कुछ बदला हुआ लग रहा था वो खिड़की के पास गया और वो बाहर देखकर चकित रह गया बाहर सब कुछ पूरी तरह से सफेद हो गया था वह असमंजस में बाहर भागा हर तरफ बर्फ थी उसके पैरों के नीचे फिशलन थी अचानक उसे लगा कि वो पीछे की ओर गिर रहा है तट के नीचे नदी के अंदर ले नदी जमी हुई थी फिर मेढक ठंडी कठोर बर्फ़ पर अपनी पीठ के बल लेट गया अगर पानी नहीं होगा तो मैं नहा नहीं पाऊंगा उसने सोचा फिर वो चौक गया ठंड से कांपते हुए मेढक किनारे पर बैठ गया तभी बत्तख अपने स्केट्स पर तेजी से उसकी ओर आई हेलो मेंढक उसने कहा आज मौसम बड़ा अच्छा है क्या तुम स्केटिंग करने नहीं चलोगे नहीं मुझे ठंड लग रही है मेंढक ने उत्तर दिया लेकिन स्केटिंग तुम्हारे लिए अच्छी होगी बत्तख ने कहा मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाऊंगी फिर बत्तक ने मेढक को अपने स्केट्स और अपना मफलर दिया बत्तक ने मेढक को धक्का दिया और जल्दी से बर्फ पर फिसलने लगा लेकिन लंबे समय, समय तक नहीं जल्दी मेंढक गिर गया क्या तुम्हें स्केटिंग में मजा नहीं आ रहा है बतक ने पूछा लेकिन मेढक लगभग जम चुका था और ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे तुम्हारे पास गर्म पंखों वाला एक कोट है लेकिन मैं पूरी तरह नंगे बदल हूँ मेंढक ने कहा तुम सही कह रहे हो बतक ने कहा बेहतर होगा तुम मेरा मफलर अपने पास रखो क्योंकि अब मुझे जाना होगा फिर शुअर अपनी पीठ पर टोकरी में जलाऊ लकड़ी लिए। वे दिखाई दिया क्या तुम्हें ठंड लग रही है शुअर मेंढक ने में पूछा बिल्कुल नहीं मैं ताजी स्वस्थ हवा का मजा ले रहा हूँ सर्दी सबसे अच्छा मौसम है शुअर ने कहा तुम्हारे पास खुद को गर्म रखने के लिए चर्बी की एक अच्छी परत है लेकिन मेरे पास क्या है मेढक ने में पूछा गरीब मेढक सुअर ने सोचा पास में उसकी कुछ मदद कर पाता एक दो एक दो करते हुए खरगोश दौड़ रहा था उबर पर तेज दौड़ने का अभ्यास कर रहा था खुशी से चिल्लाया खेल शरीर को स्वस्थ बनाता है खेल के लिए हुर रहे खेल की जय जयकार तुम भी मेरे साथ दौड़ो मेंढक फिट रहने का मजा ही कुछ और है मैं तो ठंड से जम रहा हूँ मेंढक ने कहा तुम्हारे पास शरीर को गर्म रखने के लिए फर है लेकिन मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है दुखी होकर मेंढक ने कहा फिर घर चला गया अगले दिन मेंढक के दोस्तों ने उसे स्नोबॉल लड़ने के लिए आमंत्रित किया लेकिन मेंढक उस मस्ती के खेल में हिस्सा नहीं ले सका मैं ठंड से जम रहा हूँ वो बड़बड़ा मैं केवल एक नंगा मेंढक हूँ फिर दुखी होकर वो अपने घर की ओर चल दिया वो बाकी पूरे दिन आग के पास बैठा रहा और बसंत और गर्मियों के सपने देखता रहा उसने लकड़ी के आखिरी टुकड़े तक को जला डाला जब आग बुझ गई तो वो तो और लकड़ी के लट, और लकड़ी के लट्ठी इकट्ठा करने के लिए बाहर गया लेकिन बर्फ में उसे कोई लकड़ी नहीं मिली वो आगे चलता गया चलता गया और अंत में वो अपना रास्ता ही खो बैठा चारों तरफ सब कुछ सफेद था थककर वो बर्फ पर लेट गया एक नंडा नंगा एक नंगा मेढक पर उसके दोस्तों ने उसे वहां भी ढूंढ निकाला मैं जम रहा हूँ मेढक फुस चलो खरगोश ने कहा फिर ध्यान से उसके दोस्त मेंढक को उसके घर ले गया और उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया खरगोश ने लकड़ी इकट्ठा की और आग जलाई सुअर ने गर्मा गर्म सूप पकाया और बत्तख ने मेंढक को हंसाने की कोशिश की उसके हर उसके बाद हर शाम सब दोस्तों ने मिलकर बसंत और गर्मी की रीतियों के बारे में अद्भुत कहानियां सुनी जिन्हें खरगोश ने पढ़कर सुनाया सुअर ने दो रंगों के ऊन से मेढक के लिए गर्म स्वेटर बुना मेंढक को अपने दोस्तों की संगत और उनकी दरियादिली बहुत अच्छी लगी सर्दी का मौसम भी बड़ा अद्भुत होता है जब आप उसे अपने बिस्तर पर बिता सकें फिर वो दिन आया जब मेंढक ठीक हुआ और वो उठने बैठने लगा फिर बिना फर चर्बी या पंखों के मेंढक ने अपना नया स्वेटर पहनकर बर्फ में कुछ कदम चले क्यों खरगोश ने उत्सुकता से पूछा बहुत अच्छा लग रहा है मेंढक ने बहादुरी से उत्तर दिया इस तरह लंबी सर्दी बीत गई लेकिन एक सुबह जब मेंढक ने अपनी आँखें खोली तो उसे बाहर कुछ बिल्कुल अलग दिखा खिड़की में से तेज रोशनी अंदर आ रही थी मेढक जल्दी से बिस्तर से कूद कर, कर, अच्छा कर, कर उसके दोस्त बड़े खुश हुए मेंढक के बिना हम क्या करेंगे खरगोश ने हंसते हुए कहा मेंढक के बिना मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ शुगर ने कहा ठीक बतख ने सहमति व्यक्ति मेंढक ने मेढक के बिना हमारा जीवन खुशहाल नहीं होगा